देखिएयाद रहाद उपरत मनस्य महारथ महारथ्वायात रहा उपरतम मनस्य लग जाएगा महारथा तमाम भयात रणाद उपरतम मनसंते यहाँ पर देखना भयाद रणाद है ना हाँ तो ऐसा करना रणाद भयात क्या कहेंगे आ, ऐसा ठीक रहेगा गन्ना रणाद और भयाद भी नाम भय हेतु सूत्र है ना भयार्थक और उतराणार्थक धातुओं के योग में क्या होती पंचमी हाँ इसलिए भय के योग में क्या हो गई पंचमी हो गई क्या भयार्था को उत्तराणार्थक शब्दों के योग में ये है भयार्था को शब्दों के योग में पंचमी होती है तो यहाँ पंचमी हो गई रणाथ में महारथा स्वाम महारथी तुमको भय के कारण चलो कुछ भी कर लो भयाध रणार्थ भी अन्य हो जाएगा हे अर्जुन महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे किस कारण भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे तू कृपा करके करुणा करके युद्ध से हट गया है ऐसा कोई नहीं मानेगा लगाइए भयात किसके भय से तो कर्णादि है कर्णादि के भय से कर्णादि के भय से अच्छा है। भाष्यकार ने ऐसा लगाया कर्णादि के भय से कर्णादि करना, के भय से युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे यदि ऐसा करते ना रणार्थ भयात भय का अन्वय किसके साथ करें रणार्थ के साथ तो फिर भीतरार्था नाम भय हेतु सूत्र से रण में पंचमी होगी और जब कर्णादि जोड़ेंगे तो किस में पंचमी हुई है कर्णाधि में और उसमें रण में जो पंचमी है वो हेतु अर्थ में है फिर मतलब जिस भयात के साथ जिसका अन्वय होगा उसमें भीतरार्था नाम भय सूत्र से पंचमी होगी भाष्यकार ने कर्णादिव्या जोड़ा है तो कर्णादि में पंचमी होगी उससे ये है कि महारथी तुझे कर्णादि के भय से युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे या युद्ध से निवृत्त हुआ सोचेंगे विचार करेंगे मन संत्य का क्या अर्थ है चिंतन और उप्रतम का क्या अर्थ था निवृतम और रणाद का क्या अर्थ था युद्धार्थ की महारथी तुझे कर्णादि के भय से युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे ना कृपया क्या कहेंगे इसका हाँ कृपा करके युद्ध से निवृत हुए हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं मानेंगे कौन महारथी हाँ तुझे तो आम महारथ हाँ हाँ और महारथी कौन दुर्योधन आदि महारथी लग जाएगा कि दुर्योधन आदि महारथी तुझे कर्ण आदि के भय से युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे कौन दुर्योधन आदि महारथी दुर्योधन आदि महारथी तुझे कर्ण आदि के भय से युद्ध से अब देखना ऐसा अब लगाना श्लोक में क्या ऐसा बहुमता कि जिनके द्वारा तू एसाम क्या ये शाम तुम बहुमता जिनके विचार में या जिनके द्वारा तू बहुत सम्मानित है जिनके द्वारा तू ऐसा करना नहीं थोड़ा ऐसा लगा कुछ और जोड़ करके लगाइए पंक्ति क्या ऐसा और जिनके विचार में विचार को जोड़ लेना और जिनके विचार में तू बहु सम्मानित से क्या लेंगे दुर्योधन आदि नाम की जिन दुर्योधन आदि के विचार में तू बहु है अब क्या करेगा तू लाघव या सशि लघुता को प्राप्त होगा लघुता समझते है छोटेपन को प्राप्त होगा क्या ऐसा जिन दुर्योधन आदि जिन दुर्योधन आदि के द्वारा पूर्व में बहु सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा ऐसा लगा लेना क्या कहेंगे क्या ऐसा जिन दुर्योधन आदि के द्वारा पूर्व में तुम बहुमता भूतवा क्या ऐसा और जिस दुर्योधन आदि के द्वारा पूर्व में तू बहु सम्मानित होकर बहु सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा लग जाएगा ए शाम से शाम से क्या लिया ले, लेना है दुर्योधन आदि नाम और बहुमता का अर्थ क्या बताते हैं वास्तवकार बहुण युक्ता इति एवं बहुमता कि बहुत गुणों से युक्त है इस प्रकार बहु सम्मानित बहुत सम्मानित होकर बहुत गुणों से युक्त है इस प्रकार बहुत सम्मानित होकर पुनः लघुता को प्राप्त होगा अन्यों लग जाएगा तो क्या कहेंगे जिन दुर्योधन आदि के द्वारा तू पूर्व में बहुत सम्मानित होकर पुनः तू लघुता को प्राप्त होगा अवाच्यवादी सामर्थ्युखर अवाच्यवाद दिष्य तव अहितांद तवर्थ्य तथचर नु किम लगाइए क्या तौता तो और तेरे शत्रु अहिता का क्या अर्थ है अहित करने वाले शत्रु क्या अहिता और तेरे शत्रु तमर्थ्यम निंदंता तो सामर्थ्यम निंदंता बहुन अवाच्यवादान वरिष्यंती और तेरे शत्रु तो सामर्थ्यम निंदनता तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए और तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुन अवाच्यवादान वरिष्यंति कि बहुत न कहने योग्य वचनों को कहेंगे न कहने योग्य वचनों को कहेंगे ऐसा होता है ना यदि तू युद्ध से हट जाएगा तो, तो वही तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत अवाच्यवादान वरिष्ठी बहुत न कहने योग्य बातों को कहेंगे तथा है लगाइए इतना भाषण में अवाच्यवादान का क्या अर्थ है अवक्तव्य वादान कहने योग्य बात को क्या कहेंगे वक्तव्यवाद और न कहने योग्य बात को क्या कहेंगे हाँ अवक्तव्य वादान क्या बहुन का अर्थ है अनेक प्रकारांत की न कहने योग्य अनेक प्रकार की बातों को कहेंगे अनेक प्रकार की बातों को वितिता तो अहिता का क्या अर्थ है सत्रनता का क्या अर्थ है निंदा करते हुए करते हुए तो तो का क्या है पर मतलब आपकी तेरी सामर्थ्यम और लगाइए निवात कवच आदि युद्ध निमित्तम की निवात कवच आदि के साथ युद्ध करने में दिखाए गए सामर्थ्य की या निवात कवच आदि के साथ युद्ध करने के कारण प्रगट हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए कैसे लगाएंगे इस कार ऐसी तेरे शत्रु क्या तेरे शत्रु तेरे शत्रु निवास कवच आदि के साथ युद्ध के कारण है प्रगट हुए या यह निवास कवचादी के साथ युद्ध करने से जाने गए सामर्थ्य निवात कवचादी के साथ युद्ध करने से जाने गए सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक प्रकार की न करने योग लग जाएगा। इसका कथा पता है आपको देवताओं का शत्रु था मेवात हाँ हा। तो इंद्र ने बुलाया था अर्जुन के माध्यम से मारने के लिए अर्जुन ने युद्ध करके फिर उनको मार दिया था अच्छा क्यूँकी तो उनको वरदान था कि स्वर्ग लोग का कोई भी देव उनको नहीं मार सकता इसलिए मृत्यु लोग अर्जुन को लेकर गये इंद्र ने तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध करके फिर शौर्य दिखा करके उनको परास्त किया था समय उनको दिया था। अर्जुन हाँ तो अब उतना बड़े सामर्थ्य की भी लोग निंदा करेंगे ऐसा होता है समझ आने सब तस्मात और देखेंगे श्लोक में तथा है न तथा दुख तरम मुख्यम तथाकर्थ है तथा यहाँ पर तस्मात भाष्य कारण अर्थ पहले लिख दिया है तस्मात या उस ऐसा समझ लेना थाकर्थ भाषकार ने किया है निंदा प्राप्त दुखात तथा किया है अच्छा निंदा करेंगे अच्छा लगा ये उस निंदा प्राप्ति से होने वाले दुख से क्या निंदा प्राप्ति से होने वाले दुख से अधिक दुख देने वाला क्या हो सकता है मतलब निंदा नहीं नहीं निंदा से प्राप्त होने वाले दुख ऐसी कोई निंदा करने से दुख होता है ना पिरुण पिरुण। तो निंदा से प्राप्त होने वाली या निंदा से जन्म समझ लेना निंदा से या निंदा से होने वाले दुख या अपेक्षा अधिक दुख और क्या हो सकता है मतलब उससे अधिक और दुख नहीं हो सकता ये मतलब है अच्छा सामर्थ ही निंदा करेंगे या ऐसा करना तथा कर्त करना तस्मात नि प्राप्त दुखा दे ठीक रहेगा तथा क्या करेंगे तक हाँ उस निाजन दुख की अपेक्षा अधिक दुख देने वाला और क्या हो सकता है मतलब और कुछ नहीं हो नहीं। सकता है तथा कष्ट उससे अधिक कष्ट देने वाला दुख नहीं, नहीं। होता हाँ युद्ध पुनः क्रिमाणे कर्णालि भी पुनः कर्णालि भी युद्ध क्रिमाणे पुनः कर्णादि के साथ युद्ध करने का कर्णादी के साथ है। युद्ध करने पर क्या होगा तो देखो हतो वापस वा हतो व वा स्वर्गम प्राप्त मतलब यदि तुम्हारे शत्रु तुमको मार देंगे तो हताकर्त है क्योंकि है कि, कि मृत्यु को प्राप्त हो करके मृत्यु को प्राप्त हो करके या तो मारा जा करके मृत्यु को प्राप्त होकर के तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा किसे प्राप्त करेगा स्वर्ग को प्राप्त करेगा मतलब युद्ध करते करते यदि मरेगा तो कहाँ जाएगा स्वर्ग जाएगा अब स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग बुरा है क्या नहीं। इस लोक से तो अच्छा ही है तो ये बता रहे हैं स्वर्ग जाएगा मतलब स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु किसी की होती है तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है विद्यार्थी का स्वधर्म क्या है अध्ययन करना अध्ययन में तत्परता से लगा है अगर अध्ययन करते करते मृत्यु हो जाए तो उसकी सदगती ही है कर्तव्य छोड़ने से भी वो पाप होता है लोग सोचते हैं पढ़ाई में परेशानी आती तो पढ़ाई छोड़ दिया तो इससे क्या होगा लाभ मिल जाएगा क्या और उसको पाप लगता है पाप लगता है लोग पढ़ाई परेशानी पढ़ाई छोड़ दिया तो स्वधर्म का पालन करने में यदि परेशानी हो तो सुधर्म को छोड़ने से पाप है और स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी सामने आ जाए तो अभी डरने की कोई बात नहीं आगे महान हो जाता है है जो साधन भजन करने के लिए जो है जीवन मिला है अब साधन भजन करने के लिए महात्मा बने अब साधन भजन करते करते मर गए तो क्या बुराई है अच्छा अब सोचे यहाँ बहुत परेशानी होती है भजन ध्यान करने में चलो घूम उछल करके इधर उधर फालतू तो समय व्यतीत करते हैं तो उससे क्या होता है सुधर्म पालन छूट जाता है तो उससे दो कल्याण नहीं होता है तो ये हमेशा सोचना चाहिए कि स्वधर्म कभी भी ना छूटे किसी भी स्थिति में हाँ वाल्मीकि रामायण में है जब रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों भाइयों ने तब किया है तो दोनों को वरदान देने के बाद में ब्रह्मा ने विभूषण से पूछा है तुम क्या चाहते हो विभूषण ने कहा हे प्रभु ऐसी कृपा करो बड़े से बड़े संकट में स्वधर्म से हमारी बुद्धि विजलित नो उसने वरदान मांगा है स्वधर्म से हमारी बुद्धि विजलि अपना हो और तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं तो होगी ही नहीं, नहीं जैसे आजकल लोग सोचते हैं भजन करने से परेशानी भजन ही दिया पढ़ने से परेशानी पढ़ाई छोड़ दिया खुला हुआ स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध को कहा था ना इसीलिए इसमें मरने से क्या होता है स्वर्ग मिलता है तो युद्ध तो एक, एक अर्जुन को समझा रहे हैं बस सभी जितने शास्त्रों में जिसके लिए जो कर्तव्य कहा गया है उस सबको करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है उत्तम फल की प्राप्ति होती है ऐसा समझना चाहिए कर्तव्य ना पालन करने से ही पाप हो जाता है जिसका जो है कोई भी है जिसका जो काम है उसको करना चाहिए निष्ठा के साथ केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है वेद प्रतिपाध्य प्रयोजन वर्थों धर्मीसा है ना वेदों के द्वारा जो विधान किया गया में है तो वो क्या है धर्म है युद्ध करना धर्म है अध्ययन करना धर्म है और शास्त्र सम्मत जितने भी काम है खेती बाड़ी करना भी धर्म है मतलब ईमानदारी के साथ जितने भी कर्तव्य किए जाएं नौकरी भी दिया जाए पूर्ण ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ ये नहीं दस घंटे की ड्यूटी है तो आठ घंटे कर दीजिए ये ये, हो जाता है। ये सब धर्म के जाता है सब कुछ ये तो पूरा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए तभी बोला यदि मर जाओगे तो कहाँ जाओगे कि मर करके या तो खाता हुआ स्वर्गम प्राप्त सी मर करके या तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे वह जीतवा महिम से अथवा शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगे अथवा शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगोगे मतलब पृथ्वी का पृथ्वी का राज्य भोगोगे जीत गए गए तो तो तो फायदा फायदा मर तो भी दोनों तरफ से लाभी है तो इसमें क्या डरना है और यदि युद्ध छोड़ दिया तो अब भी, भी लगेगा भगवान बोले पाप से नरक हो जाएगा को। अच्छा तस्मात का अर्थ इतना लगाइए भाषा में हतो प्राप्त स्वर्गम हताशन की को प्राप्त होकर या मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्गम प्राप्त थी मृत्यु को प्राप्त होकर के हुआ है ना मृत्यु को प्राप्त होकर या तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा वह कर्ण आदि कर्ण वीरों को जीत कर पृथ्वी को भोगेगा या पृथ्वी का राज्य भोगेगा उ तो लाभ युद्ध करने से दोनों प्रकार से भी तुझे लाभ है युद्ध करने से दोनों प्रकार से तुझे लाभ तुझे लाभ ही है दोनों प्रकारों से भी तुझे लाभ ही है तो लाभ इत अभिप्राय ये अभिप्राय तो धर्म का पालन करने से जो है लाभ होता है अब देखना यथाकर्थ क्योंकि क्योंकि ऐसा है क्योंकि हाँ लगाइए क्योंकि ऐसा है तस्मात है ना श्लोक में तस्मात कर उस कारण से किस कारण से क्योंकि दोनों तरह से लाभ है ना इस कारण से तस्मात कौन थे इस कारण है कौन से युद्धा कृत निष्ठया उत्तिष्ट युद्ध के लिए निश्चय करके उठ गया यहाँ पर क्या है युद्ध के कृतः निश्चया निश्चय मतलब किए हुए निश्चय वाला होकर किए हुए युद्ध के लिए निश्चय किया युद्ध के लिए किए हुए निश्चय वाला होकर तू खड़ा हो गया युद्ध के लिए किए हुए निश्चय वाला होकर सरल हिंदी में क्या कह सकते युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा हाँ युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ खड़ा होकर क्या करना है युद्ध करना है न हाँ एवं तस्मात इसलिए उठ जा, जाते युद्ध हाईकृत निश्चय युद्ध के लिए किए हुए निश्चय वाला होकर या युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ कैसा निश्चय करना है तो कहते हैं जे शत्रु जै श्यामी शत्रुओं को जीतूंगा वह अमरी श्यामी अथवा मर जाऊंगा ऐसा निश्चय होना चाहिए या तो जीतेंगे या तो मरेंगे जीते जी भागेंगे नहीं मैदान से ऐसा होना चाहिए हाँ तो ऐसा ही होना चाहिए किसी भी कर्तव्य में ऐसा ही होना चाहिए मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए सब कर्तव्य वाले में शत्रु जैसे शत्रुओं को जीतेंगे अथवा मर जाएंगे ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जाए युद्ध के लिए कैसा निश्चय करना है शत्रुओं को जीतेंगे अथवा मर जाएंगे इस प्रकार युद्ध के लिए निश्चय करके इक्कीस निश्चय करना किस अर्थ है ये हाँ ये युद्ध निश्चय का समझ लेना युद्धाय निश्चय का हो जाएगा ये हाँ युद्ध के लिए निश्चय करके मतलब शत्रुओं को जीतेंगे अथवा मर, मर जाएंगे ऐसा अच्छा निश्चय करके खड़ा हो जाते हैं। जातू चलो बैठा हुआ है रथ के पिछले भाग में जा करके बैठ गया है इससे बैठा है इसलिए तू कहते है खड़ा हो जाम अच्छा, की युद्ध सुधर्म है तत्व है तब उस समय युद्ध सुधर में है इस प्रकार युद्ध करने वाले युद्ध करने वाले के लिए इस उपदेश को सुनो इस मतलब युद्ध करने वाले के लिए इस उपदेश को सुनो अच्छा या युद्ध करने वाले के लिए या युद्ध करने वाले के लिए या उपदेश है उसे सुनो तो युद्ध करने वाले के लिए क्या उपदेश है तो देखो कर्तव्य पालन न करने से जीवन में संकट आते हैं कर्तव्य पालन हमेशा होना चाहिए बड़े से बड़े कष्ट में तभी तो लोग भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं साधना खूब करते हैं और आखिरी में क्या हो जाता है बड़े से बड़े विघ्न आ जाते हैं और विघ्न से लोग क्या करते है? जाते हैं घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं तो भगवत प्राप्ति मतलब क्या है की स्वधर्म के पालन में ये विघ्न आते हैं परीक्षा स्वरूप अब ये इन परीक्षाओं से कोई डरे नहीं तो फिर उसको सफलता प्राप्त हो जाती है और नहीं तो वो फिर वो सब कम बिगड़ जाता है और विघ्न बहुत आते हैं बार बार भगवान परीक्षा लेते हैं चाहे वो भगवत प्राप्ति के लिए साधना हो चाहे स्वाध्याय हो कोई भी सत्कर्म हो हाँ, सत्कर्म में जो है ना सभी आते हैं वही सब के लिए है ये ओलो जी सुख दुखे समय कृतवा समय कृतवा के सुख दुख को समान समझ कर सुख दुख को हाँ कर्तव्य पालन में यही ये, ये सुख दुख को समान समझना चाहिए नहीं कोई किसी का जो सत्कर्म है ना सुधार में लोग सोचते हैं उससे हमको क्या मिलेगा करने से क्या सुख मिलेगा हम क्यों करें यही सोचते हैं जो सुधार में है उससे सुख मिले अथवा दुख मिले करना ही चाहिए हाँ, करना ही चाहिए लोग यही सोचते हैं इससे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमको बोले रुम व्याकरण या याद सूत्र याद करो पढ़ो बोले इससे बड़ा दुख हो जाएगा परेशानी हो जाएगी तो कर्तव्य पालन करने में ये नहीं सोचा जाता है सुख दुख सुख दुख को समान समझ करके सुख दुख को समान समझ समझ करके लगाइए सुख दुख के जया समयकृत समय कृतवा करते समान समझ करके सबको समान समझना है किसको सुख दुख सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय को समान समझकर समझ करते इसके बाद युद्धा हादस्व युद्ध करो युद्ध करो हाँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या युद्ध के लिए लग जाओ ये मतलब है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ एवं पापम न वापस कि इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा या तथा कम में बाद में करो दोबारा देखना सुख दुखे लाभा लाभालभ जया जय सुध है युद्धस्व युद्ध के लिए लग जाओ अच्छा एवं अर्थ इस प्रकार तथा पापम न वापससी उस युद्ध इस प्रकार उस कर्म से पाप को प्राप्त नहीं करोगे इस प्रकार वैसा करने से पाप को प्राप्त एवं तथा ना ऐसा भी कर सकते हो इस प्रकार उससे पाप को प्राप्त नहीं करोगे अब देखिए तो ये ये नहीं सोचना चाहिए वर्षा होती है पाठ में जाने से बोले बड़ा कष्ट हो जाएगा तो सुधर्म पालन में वही तो बाधा होगी ना तो भगवान क्या करे शुभ दूसरे समे सकते वही ना तो उसमें कुछ भी परेशानी हो तो भी धर्म का पालन करना चाहिए अब देखना सुख दुख है समय समय कर इसका मतलब क्या है रागव द्वेश्वा न करके सुख से, से, मतलब से क्या होता है राग और दुख से क्या होता है रागद्वेश न करके ये मतलब है इसी प्रकार के अलाभ से क्या होता है राख और अलाभ मतलब हानि से क्या होता है द्वेश जैसे होता है राग और पराजय से होता है कि मतलब वे राग द्वेष न करके ठीक है, है? आ, सुख दुख को समान समझ करके या सुख दुख को समान करके भी कहा है ना सुख दुख को समान करके मतलब राग द्वेष न करके उसी प्रकार लाभ हानि जय और पराजय को समान समझ करके या इनको इनमें भी राग द्वेष न करके तथा अच्छा भाष्यकार ने यही तथा गये कर दिया है तो यही कर लेना सुख दुख को सुख दुःख लाभ और जय पराजय में राग द्वेश न करके ना? उससे उससे मतलब वही राग द्वेश न करने से रागत द्वेश से, ना करने से अच्छा नहीं तथा कर रहे तदनतरम समझ लेना इसके पश्चात इसके पश्चात राग द्वेश न करने के पश्चात युद्ध है युद्धस्व ये घटस्व मतलब युद्ध के लिए चेष्टा करो युद्ध के लिए प्रयास करो युद्ध के लिए प्रयास करो एवं एवं से क्या लिया युद्धम मतलब इस प्रकार युद्ध करते हुए इस प्रकार इस प्रकार युद्ध करते हुए पापम नवापसि पाप को प्राप्त नहीं करोगे यह प्रासंगिक उपदेश है ऐसा प्रासंगिक का उपदेश या प्रासंगिक उपदेश है प्रसंग से प्राप्त उपदेश है देखो ये तीस ये तीस श्लोक तक जो है ये से तत्व का उपदेश किया था ना न जायतेमियते कहाँ कौन सा थी इसकी अठारह थी क्या नहीं नहीं ना जायते सताइस कितना संख्या नहीं नहीं फिर ठीक से देखो सताइस न जायतेम्रियते जाए जाए बीस नंबर था तो पहले जो बताया गया कि आत्मा ना उत्पन्न होता है मरता नहीं है आत्मा अविनाशी है तो ये सभी परमार्थ तत्त्व का उपदेश था किसका उपदेश था तो परमार्थ तत्त्व का उपदेश तीसवें श्लोक तक किया गया कहाँ तक किया गया हाँ आगे जो है प्रासंगिक बातें कही गई हैं। युद्ध के प्रसंग में जो प्राप्त है वो कहा गया है आ, आ, कहा था ना। हाँ हाँ उपसंगार कहा तीस में? ठीक है तो तीस तक परमार्थ तत्व का उपदेश हुआ और आगे तीस से लेकर के और यहाँ तक जो कहा गया है वो प्रासंगिक उपदेश है ऐसा भाषा कहते हैं अब देखना शोक मोहपनाये लौकिको न्याय स्व धर्मो इत्यादि श्लोक ही उतो ना तो निर्णय स्वधर्म पी इत्यादि श्लोकों के द्वारा स्व धर्म इत्यादि श्लोकों के द्वारा शोकमोह की निवृत्ति के लिए लौकिक न्याय कहा गया लौकिक न्याय कहा गया लौकिक युक्ति बताई गई अनु जाएगा जायेगा स्व धर्म पिचावेक्षतीसवा श्लोक था तो इत्यादि श्लोकों से आदि इत्यादि श्लोकों से आदि से क्या किया लेंगे इत्यादि है ना आद्य से बना है कि इत्यादि श्लोकों से आदि से ले लेना यहाँ अड़तीस तक इक्कीस से लेकर हाँ इत्यादि श्लोकों से शोक मोह की निवृति के लिए लौकिक न्याय कहा गया न तू तात्पर्य किंतु तात्पर्य से नहीं कहा गया मतलब तो परमार्थ दृष्टि से नहीं कहा गया परमार्थ दृष्टि से हाँ परमार्थ दृष्टि से तो वही है क्या ना कोई मार सकता है न कोई मर सकता है आत्मा न पैदा होता है ना मरता है ये परमार्थ दृष्टि है और ये प्रासंगिक बात है ये लौकिक न्याय है ये अब देखना परमार्थ दर्शनम तुम ई प्रकृतम इसे लेना गीता शास्त्र में किंतु गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन का प्रकरण है गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन काीता शास्त्र गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन प्रकृत है या परमार्थ दर्शन का प्रकरण है परमार्थ दर्शन कर परमार्थ ज्ञान है वास्तविक ज्ञान का प्रकरण है क्या तत्तम और वो कह गया और वह कहा गया कहाँ तक तीस तक कह गया अब लगाइए ये शास्त्र विभाग प्रदर्शना है कि शास्त्र के विषय का विभाग शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शना है शास्त्र के विषय का विभाग बताने के लिए शास्त्र का विषय कर्म योग और ज्ञान योग शास्त्र का विषय क्या है तो शास्त्र के विषय कर्म योग और ज्ञान योग के विभाग का प्रदर्शन करने के लिए या बताने के लिए ऐसा इस प्रकार उसका उपसंहार करते हैं इस प्रकार उसका किसका परमार्थ दर्शन का हाँ अच्छा अब हाँ ध्यान देना उपसार पहले भी आया था क्या शब्द में अच्छा ठीक है ठीक है हम्म हम्म हाँ हाँ एक मिनट वक्त का उपहार उपसंग्रह लट लगा की क्रिया है ना ये ये तो लट लगा की क्रिया अभी यहाँ दोबारा उपसंगार आया देखते हैं उपसंगार करते हुए उपसंगार करते हुए कैसे हैं हाँ उपसंगार करते हुए ये मतलब था चलो फिर लगाइए ये है दर्शिके इतना पढ़ जाइए आप इतना लगाइए शास्त्र विषय विभाग लगाओ यहाँ पर ही कर सकते हैं शास्त्र विषय विभाग दर्शित हैं यहाँ पर शास्त्र के विषय का विभाग दिखाने से शास्त्र का विषय क्या कर्म योग और ज्ञान योग यहाँ पर शास्त्र के जिसे कर्म योग और ज्ञान योग का विभाग दिखाने पर दिखाने पर उपरिष्टा पुनः आगे पुनः आगे पुनः देखो यहाँ विभाग कैसे आ रहा है ऐसा के विचार संख्य बुद्धि है संख्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ज्ञान योग की भी में बुद्धि है ज्ञान अच्छा और योगी में क्या है कर्म योगी तो यहाँ पर एक विभाग आ गया आगे विभाग आएगा ज्ञान योग्य संख्या नाम कर्म योग अभी तक तो विभाग पहले तो नहीं आया था तो दर्शक यहाँ पर शास्त्र के विषय का विभाग है दिखाने पर दिखाने पर उपरिष्टा चुना आगे चुना ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योगे योग्य नाम इस प्रकार दो निष्ठाओं को विषय करने वाले शास्त्र को इस प्रकार दो निष्ठाओं को विषय करने वाले शास्त्र को दो निष्ठाओं को विषय करने वाला शास्त्र वाक्य क्या लिखा है यहाँ पर Yarni, Yarni, Yarni, Yarni, Yarni, Yarni, <Indianvs2> इस प्रकार तो दो निष्ठाओं को विषय करने वाले शास्त्र को शास्त्र को सुख पूर्वक समझाया जा सकेगा शास्त्र को सुख पूर्वक समझाया जा सकेगा या शास्त्र का सुख पूर्वक बोध कराया जा सकेगा किसका बोध शास्त्र का शास्त्र को उत्सुक पूर्वक समझाया जा सकेगा क्या श्रोता रहा और श्रोता विषय विभाग पूर्वक और श्रोता विषय का विभाग करके और श्रोता विषय को विभाग करके सुख से उसे समझ सकेंगे और श्रोता विषय का विभाग करके विषय का विभाग मतलब यह कर्मयोग का विषय है और यह ज्ञान योग का विषय है इस श्रोता विषय का विभाग करके सुख से उसे समझ सकेंगे या सुख से जान सकेंगे हाँ इस बात को कहते हैं या इस कारण ऐसी कहा जाता है ऐसा तेरी ते का लगा ऐसा लगाइए ऐसा सांखे बुद्धि अविता तेरे लिए यह तेरे लिए यह सांख के विषय में बुद्धि कही गयी तेरे लिए यह सांख के विषय में बुद्धि कही गयी नहीं इतना लगाइए से ऐसा ते कर अभी है उगता उगता मतलब कही गई से बनता है सबसे सांख्य अर्थ किया है परमार्थ वस्तु विवेक विषय परमार्थ वस्तु के ज्ञान के विषय में परमार्थ वस्तु के ज्ञान के विषय में हाँ परमार्थ वस्तु के ज्ञान के विषय में विवेकात्मक ज्ञान मतलब वो सभी अचित पदार्थों से विलक्षण है इतन से व्यावरित है ये मतलब हुआ इस परमार्थ वस्तु कौन है आत्मा परमार्थ वस्तु कौन है हाँ परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में या आत्म तत्व के ज्ञान के विषय में परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में ये संख्यक अर्थ हो गया और बुद्धि का क्या है ज्ञान बुद्धि का क्या अर्थ है तो परमार्थ वस्तु कौन हुआ आत्मा तो आत्मा के विवेक के विषय में ज्ञान या तो कहें सरल शब्दों में समझ सकते हैं आत्मा के विषय में ज्ञान आत्म विषय ज्ञान या आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान को ज्ञान योग कहते हैं परमार्थ वस्तु आत्मा के विवेक को विषय करने वाला ज्ञान या तो आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान ऐसा सरल शब्दों में दे सकते हैं आप ज्ञान बुद्धि करते ज्ञान और ये ज्ञान क्या है कि साक्षात शोक मोवादी संसार के हेतु भूत दोष तो की निवृत्ति का कारण है इसको समझ ना संसार का हेतु क्या है शोक मोह आदि आदि से राजद ले लेना क्या लेंगे हाँ शोक संसार का हेतु क्या है शोक मोह आदि जो जैसा हम समझा रहे हैं उसके अनुसार शोक मोवादी संसार है या संसार का हेतु है हेतु है शोक मोह और आगत के कारण संसारण होता है इनके कारण संसार की प्राप्ति होती है तो शोक मोवादी क्या है संसार का समाज कैसा करेंगे एक मिनट ऐसा हेतु और दोष में तो कर्म धारे कर सकते हैं हेतु क्या सो दो हेतु है और हेतु और दोष में कर्मधारे कर लेना ये संसार का हेतु है ये दोष भी है दोष के कारण ही तो इसका त्याग करना है हेतु और दोष में कर्म नारे करेंगे हेतु और फिर संसार हेतु दोषा संसारे हाँ संसार का हेतु रूप दोष क्या है शोक मोवादी और फिर शोक मोवादी संसार हेतु क्या फिर कर्म नारे शोक मोवादी चाह और संसार हेतु क्या दोषस्या शोक मोवादी जो संसार के हेतु दोष है उनकी साक्षात निवृत्ति का कारण है शोक मोह की साक्षात निवृत्ति किसके होती है ज्ञान ऐसी है न वो आत्मज्ञान से परमार्थ वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान से अच्छा तो ये ज्ञान जो का है कार्य सहित अज्ञान का नाश करता है अज्ञान का कार्य क्या है शोक मोह और राग ये ज्ञान जो है कार्य सहित अज्ञान का नाश करता है अज्ञान का कार्य क्या? क्या है शोक मोह दूसरे प्रकार से भी आप लगा सकते हैं इसको ऐसा भी लगा सकते हैं जो शोक मोह राग द्वेश क्या है ये संसार है हालांकि पहले वाला ज्यादा अच्छा है ऐसा भी कह सकते हैं कि शोक मोहादी में क्या है शोक मोहादी में या रागद्वेश शोकोवादी में शोक मोवादी में में क्या है संसार है और उस संसार का हेतुभूत दोष क्या है अभिज्ञान अज्ञान उसकी निवृत्ति का कारण ऐसा भी कह सकते है, है? च... है? है।, है? है। अच्छा तो शोक मोहदी में है आपका संसार है अच्छा और उसका हेतुभूत दोष क्या है विद्या तो साक्षात विद्या की निवृति का कारण ऐसा भी लगा सकते जो ज्ञान होता है ना वो कार्य सहित अज्ञान का नष्ट कर देता है अब देखेंगे आगे श्लोक लगेगा ते बुद्धि अभीता तेरे लिए सांख्य के विषय में या बुद्धि कही गई या परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में या बुद्धि कही गई। अच्छा अच्छा तो ये रहेगा इसको समझने के लिए विवेक है ना विवेक की शब्द का परमार्थ वस्तु के साथ परमार्थ वस्तु के विवेचन के विषय में बुद्धि लगा सकते परमार्थ वस्तु के विवेचन के विषय में बुद्धि हाँ सरल शब्दों में अर्थ हो जाएगा परमार्थ वस्तु को विषय करने वाली बुद्धि परमार्थ वस्तु के विवेचन को विषय करने वाली बुद्धि और सरल शब्दों में क्या कहेंगे परमार्थ वस्तु को विषय करने वाली परमार्थ वस्तु कौन है आत्मा तो आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि या आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान सरल अर्थ हो जाएगा और वैसे क्या होगा वस्तु को विवे परमार्थ वस्तु के विवेचन के विवेचन करने वाली या परमार्थ वस्तु के विवेचन को विषय करने वाली बुद्धि परमार्थ वस्तु के विवेचन को विषय करने वाली ऐसा कह सकते सरल शब्दों में क्या अर्थ है आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि आत्मज्ञान लगाइए योगे को तत्प्राप्ति उपाय यहाँ देखो तप से क्या लेना है तप से यदि आप उसको लेना लेना चाहें किसको ज्ञान को ले सकते हैं हैं? सांख्य योग को ले सकते हैं आत्मज्ञान को ले सकते हैं कि सांख योग की प्राप्ति का उपाय सांख योग की प्राप्ति का उपाय क्या है कर्मयोग ज्ञान योग की प्राप्ति का उपाय क्या है कर्म योग तो यहाँ योगे से कर्म योगे का हो गया कर्मयोगे और तट प्राप्ति उपाय ऐसी क्या लिया आपने ज्ञान मतलब ये सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय आत्मज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है नहीं हो।, नहीं हो लग जाएगा हो। हाँ अथवा तप से हाँ यही लेना ठीक है प्रासंगिक है ना और नहीं तप से यदि कोई मोक्ष को लेना चाहे तो ले सकता है लेकिन मोक्ष की का मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात उपाय है क्या करनी है तो परम्परिया लेना पड़ेगा कैसा लेना पड़ेगा परम्परिया लेना पड़ेगा नहीं तो वही ले लेना वही सांख्य वही सांख्य बुद्धि ले लो सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय कर्म योग में कर्म योग में तत्प्राप्ति योगे को समझा रहे हैं अब योगे को तत्प्राप्ति उपाय मतलब सांख्य बुद्धि की प्राप्ति के उपाय कौन है कर्मयोगे देखना आज कर्म कर्मयोगे लिखा है आज एक तो योगे एक अर्थ है कर्मयोगे योगे को क्या अर्थ योगे आरम्भ में लिखा है आगे कर्म योगे लिखा है तो योगे का अर्थ है कर्मयोगे अब इसको कर्म योग को समझा रहे हैं कि शांत बुद्धि की प्राप्ति की उपाय कर्म योग में और समझाते हैं निया करते हैं आशक्ति रहित होकर आसक्ति रहित होकर द्वंदो को के पूर्वक सुख दुख आदि क्या है हाँ, सुख दुख और सुख में क्या था सुख दुख हाँ द्वंद दु अच्छा तो दंडों के त्याग त्यागपूर्वक आसक्ति रहित होकर दंडों के त्याग त्यागपूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले या ईश्वर इनके क्या कहेंगे तो दंडों के त्याग पूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले कर्म योग कर्म योग कैसा है ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले कर्म योग कर्मयोग लिखा है न कर्मयोग के विषय में कर्म योग के ये किस हुआ, योगे का इमाम सुनो अर्थ है इसको सुनो श्लोक लगाना पहले तू योगे इमाम सुनो किंतु कर्म योग के विषय में इसको सुनो किंतु कर्म योग के विषय में इसको सुनो मतलब इस बुद्धि को सुनो ठीक है योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो अब लगाइए तो कर कहा कर्म योगे तक लग जाएगा आपको और कर्म योगे का अर्थ किया कर्मानुष्ठान है क्या समाधि योगे ये कर्म योगे का अर्थ है कर्मानुष्ठान रूप तथा समाधि योग रूप कर्म योगे कर्म योग का क्या अर्थ है कर्मानुष्ठान और समाधि योग समाधि योग तो कर्मानुष्ठान जो कर्म शास सम जो कर्म है जिसके लिए जो युद्धादि आदि कर्म विहित है पूजा पाठ और जो भी कर्म है युद्ध सब हो गया क्या कर्म योग और समाधि योग से ले लेना अष्टाम योग क्या है प्राणायाम आया।, आया है ना गीता में आया है ना तो समाधि योग है और ये दोनों ही कर्म योग के अंतर्गत है वैदिक कर्मों का अनुष्ठान और समाधि योग ये किसके अंतर्गत है कर्म अनुष्ठान कर्मा। और, और समाधि ये अष्टांग योग ये दोनों ही किसका कर्म योग ये तो ऐसा लगाना कर्मानुष्ठान तथा समाधि योग रूप कर्मयोग कर्मानुष्ठान तथा समाधि योग रूप कर्मयोग के विषय में यहाँ विषय सप्तमी है इमाम सुनू है ना इमाम अनंतरम ये उच्च मान की सी मतलब शीघ्र ही कही जाने वाली बुद्धि को सुनो सीधी ही कही जाने वाली बुद्धि को सुनो श्लोक में ना पार्थ यया बुद्धिया युक्ता की जिस बुद्धि से युक्त होकर पार्थ यया बुद्धिया युक्ता इमाम से कहा था ना बुद्धि को तो उस बुद्धि को पहले बता रहे हैं पार्थ यया बुद्धिया युक्ता जिस बुद्धि से युक्त होकर करुमंडम प्रयास थी तो करुमंडन को छोड़ देगा या करुमंडन को नष्ट कर देगा हाँ। ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णमदिष्य से, मेवा, से ओम शांति शांति ज़्यादा है ना।